दशवां अध्याय कुना भगवते स्ృతిकैति है के हारे ओम, ओम आपो देवा मधुमति रघणम नूर्जस्ते राजस्वचेतानाह जाभिर मित्रा वरुण भवसिंचन्याभिरिन्द्रमनयन्त्य रायति देवताओं ने मधुर जल ग्रहण किया देवताओं ने ऊर्जास्वी जल ग्रहण किया देवताओं ने राजोचित जल ग्रहण किया देवताओं ने चेतना जगाने वाला जल ग्रहण किया जिन जलों से मित्र वरुण आदि देवताओं का अभिषेक किया तथा अन्य देवताओं ने जिन जलों से इंद्रदेव का अभिषेक किया हम यजमान उन जलों को ग्रहण करते हैं यह जल सत्व नाशक है जल धाराएं लहरदार हैं जल धाराएं बलवती हैं जलधाराएं राष्ट्रदायिनी हैं जलधाराएं मुझे राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें इनके लिए स्वाहा जलधाराएं विशाल सेना वाली हैं इनके लिए स्वाहा जलधाराएं राष्ट्रदायिनी हैं इनके लिए स्वाहा जलधाराएं मुझे राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें इनके लिए स्वाहा जलधाराएं विशाल सेना वाली हैं इनके लिए स्वाहा जलधाराएं विशाल राष्ट्रदायिनी हैं इनके लिए स्वाहा हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें हे जल अर्थदायी हैं हमें अर्थ प्रदान करने की कृपा करें यह जल राष्ट्रदायी है हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें इनके लिए स्वाहा ए जल ऊर्जादायी हैं हमें ऊर्जा प्रदान करने की कृपा करें ए जल राष्ट्रदायी हैं हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें ए जल प्राकर्मदायी हैं हमें प्राक्म प्रदान करने की किृपा करें। य जल राष्ट्रदाई है हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें य जल प्राक््रमदाई है हमें प्राक्रम प्रदाान करने की कृपा करें न लिए स्वाہ यہ जल सब जलों केपाला के पोषक हैं आप राष्ट्रदाई हमें राष्ट्रव प्रदान करने की कृपा करें। यہ जल सब जलों को गर्भ में رکखते हैंیں अ राष्ट्रदाई हमें राष्ट्र प्रदाान करने की किृपा करें । हे जल आप सूर्य की त्वचा में स्थित हैं आप राष्ट्रदाई हैं आप हमें राष्ट्र प्रदान करें आपके लिए स्वाहा हे जल आप आनंददाई हैं आप हमें आनंद प्रदान करने की कृपा करें आपके लिए स्वाहा हे जल आप राष्ट्रदाई हैं आप राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें आपके लिए स्वाहा हे जल आप पशुपालक हैं आप पशु प्रदान करने की कृपा करें आपके लिए स्वाहा आप बलदाई हैं आप बल प्रदान करने की कृपा करें आपके लिए स्वाहा हे जल आप राष्ट्रदाई हैं आप राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें आपके लिए स्वाहा आप क्षमतादाई हैं आप क्षमता प्रदान करने की कृपा करें आपके लिए स्वाहा आप राष्ट्रदाई हैं आप राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें आप जनता का भरण पोषण करने वाले हैं आप राष्ट्र प्रदान करें आपके लिए स्वाहा आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं आप राष्ट्र प्रदान करें आपके लिए स्वाहा आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं आप राष्ट्र प्रदान करने वाले हैं आपके लिए स्वाहा आप हमें मधुर मधु जल धाराओं से सींचने की कृपा करें आप हमें छत्र प्रयोजित बल प्रदान करने की कृपा करें आप हमें साहस व बल प्रदान करने की कृपा करें क्षत्रियोचित सामर्थ्य धारण करने की कृपा करें यह प्रतिष्ठित करने की कृपा करें जिस प्रकार सोम आदि देवता ऐश्वर्यवान हैं हम भी वैसे ही ऐश्वर्यवान हो जाएं अग्नि के लिए स्वाहा सोम देव के लिए स्वाहा सविता देव के लिए स्वाहा सरस्वती देवी के लिए स्वाहा पूखा देव के लिए स्वाहा बृहस्पति देव के लिए स्वाहा इंद्र देव के लिए स्वाहा घोष के लिए स्वाहा श्लोक के लिए स्वाहा घोष के लिए स्वाहा ऐश्वर्य देव के लिए स्वाहा सौभाग्य देवी के लिए स्वाहा आर्यमा देव के लिए स्वाहा सौभाग्य देवी के लिए स्वाहा आप पवित्रता में स्थित हैं आपको विष्णु के लिए पवित्र किया जाता है आप सविता देव से उत्पन्न होते हैं पवित्र सूर्य की रश्मियों से छानकर जलप्र आकाश में जाता है आपको सूर्य पवित्र करने की कृपा करें वाणी को पवित्र करने की कृपा करें आप तप शक्ति प्रदाता हैं आप सोम को राजोचित पात्रता प्रदान कर सकते हैं आपके लिए स्वाहा हे स्वर्ग लोक के जल, जल हैं। लो के जल आनंददाई हैं ये स्वर्ग लोक के जल हैं ये तेजस्विता को प्रदान करने वाले हैं ये स्वर्ग लोक के जल हैं ये उत्तम वास प्रदान करने वाले हैं ये स्वर्ग लोक के जल हैं ये धारक हैं ये स्वर्ग लोक के जल हैं ये माता की तरह पोषक हैं हम यजमान सादर इ जलों को स्थापित करے ہ। ہे जय आप छत्रियों के गर्भ पोषक ہیں आप छत्रियोंں के गर्ब रक्षक جلल्لی ہیں आप सर्व देव ہیں आप इंद्रदव के नाबी ہیں आप बृरासुर के नाशक ہیں। आप मित्रदेव की तरह शत्रुओं का वध करते हैं आप वरुण देव की तरह शत्रुओं का वध करते हैं आप शत्रुओं को भार देते हैं आप शत्रुओं को पीड़ा देते हैं आप शत्रुओं को डरा देते हैं आप पूर्व दिशा से रक्षा करने की कृपा करें आप पश्चिम दिशा से रक्षा करने की कृपा करें आप उत्तर से रक्षा करने की कृपा करें दक्षिण से रक्षा करने की कृपा करें सभी आरे लोग रक्षा करने की कृपा करें ग्रहपति अग्नि रक्षा करने की कृपा करें यशस्वी इंद्रदेव रक्षा करने की कृपा करें ऐश्वर्यवान मित्रप्रदेव और वरुणदेव इस यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें समस्त देव रक्षा करने की कृपा करें स्वर्गलोक इस यज्ञ स्थल की रक्षा करने की कृपा करें प्रतिदीवी देवी विश्व का शुभ करने वाली हैं हमारी रक्षा करें रक्षा करने की कृपा करें सुखदाई अदिति माता शुभ करने वाली है इस यज्ञ स्थल की रक्षा करने की कृपा करें यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएं आप पूर्व दिशा में आरोहण करने की कृपा कीजिए गायत्री आप की रक्षा करने की कृपा करें रथंतर सोम आप की रक्षा करने की कृपा करें वसंत ऋतु आप की रक्षा करने की कृपा करें ब्रह्म धन आप की रक्षा करने की कृपा करें आप दक्षिण दिशा में आरोहण करने की कृपा करें त्रिशुब रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें बृहत्साम रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें पंचदश स्तोम धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें ग्रीष्म ऋतु रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें पौरस रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें आप पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की कृपा करें जगते रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें वैरूप सामरोपी धन आपकी रक्षा करें दश स्तोम रूपी धन आपकी रक्षा करें वर्षा ऋतु आपकी रक्षा करें आप उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की कृपा करें अनुष्टुप रूपी फलदाय धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें वैराज सामरोपी फलदाय धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें एक अभंश स्तोम फलदाय धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें सरद रित रूपी फलदाई धन आपकी रख्षा करने के किरपा करें पुनह भगवती स्फुरुती कहती हैं हरेह ओम ओम ओड़ा मारोह संतिस्पाववतुं साक्वर रैवते सामनेप्राव पत्रायानि ऋक्बुम सौस्तौमौ हिमन्तस्य सीसीरा व्रचौ द्रवीणम् प्रत्यस्तम् नमो चेह सिरह अर्थात आप ऊपर की ओर बढ़ने की कृपा करें पंक्तरोपी धन आपकी रक्षा करें शाकवर रूपी धन आपकी रक्षा करें रेवतसाम रूपी धन आपकी रक्षा करें त्रवणस्तोम रूपी धन आपकी रक्षा करें त्रयंस त्रंस स्टोमरोपी धन की रक्षा करें हेमंत रूपी धन आपकी रक्षा करें शिशिर ऋतु रूपी धन आपकी रक्षा करें अनाचारियों को समूल नष्ट करने की कृपा करें आप सोम के प्रशासक हैं आप बलशाली हैं आप ऐश्वर्य भी आपके ऐश्वर्य से अधिक नहीं है जैसा हो जाए आप मृत्यु से हमारी रक्षा करने की कृपा करें हम आपके ही समान अमरता को प्राप्त करें Teksting av Nicolai